ृद स्मृतिपुराल करुणाल धमा भगवत्द शंकर लोकशंकर शंकर शक्य केशवं बादरायण सूत्र वंदे भगव महाराज की जय ओम नमः नारायण ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में ष्ठाधिकरण सर्वापेक्षाधिकरण में न्याय संग्रह चल रहा था न्याय संग्रह का ये अर्थ होता है कि जिस अधिकरण में जो विषय की चर्चा होगी उस विषय का पूर्व पक्ष सिद्धांत दोनों के लिए जो युक्तियां हैं उन युक्तियों का संकल्प तो न्याय यहां पूर्व पक्ष और सिद्धांत के विचार और उनके तर्क हैं उनका संकलन यहां करते हैं ऐसा कहा ऐसे ही न्याय संग्रह नाम दिया है यहां इस सर्वापेक्षा अधिकरण में इतनी आगाती कर्म साधन है ब्रह्मविद्या के लिए अथवा नहीं उसी प्रकार शांोदानता इत्यादि निर्ध्यासन साधन है तो ये सब किस प्रकार साधन होगा ऐसा विचार हुआ था अवरोक्ष ज्ञान कोई प्रमाण का विषय है ऐसा नहीं मानते हैं किन्तु अव्रोक्ष ज्ञान होता है ब्रह्मात्म विषय का शाब्द ज्ञान से व्यतिरिक्त प्रत्यक्ष ज्ञानांतर रूप से अपरोक्ष ज्ञान को मानते हैं ऐसे प्रमाण की प्रक्रिया में ये एक विलक्षण प्रक्रिया कही जा सकती है कि प्रत्यक्ष को मानते हुए प्रत्यक्ष रूप से मानते हुए भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय न मानना ऐसा है इसके लिए नया संग्रहकार ने एक और युक्ति बताई थी कि जैसे अभिज्ञा व्यतिरिक्त प्रत्यभिज्ञा होते हैं संप्रयोगात तो अभिज्ञा व्यतिरिक्त प्रत्यभिज्ञा जैसा है उसी प्रकार इसको भी माना जा सकता है तो अभिज्ञा में जो विषय संबंध रहता है ऐसा ही प्रत्यविज्ञा में भी रहता है किंतु तो प्रत्यविज्ञा में एक अप्रत्यक्ष अंश जिसको स्मृति रूप से कहा जाता वो भी रहता है तो ये सब यहाँ कहा गया है फिर अंत में ये कहा कि द्वारं च कर्मणाम अंधकरण शुद्धि द्वारेण प्राक प्रत्यक प्रवणता पहले बहिर्मुखता से अंदरमुखता को प्राप्त करनी है कि बहिर्मुख मन को अंदरमुख क्यों करना है इसके विषय में पहले हमने चर्चा की थी और वो जब अंधकरण शुद्धि प्राप्त होंगे कर्मों के द्वारा तो उसके बाद समाधियों के माध्यम से विपरीत प्रवृत्ति लक्षण प्रतिबंध का निराश ये करना और उसके बाद निध्यासन रूप जो प्रत्यय अभ्यास जनित चित्त एकाग्रता है चित्त एकाग्रता है उसको करना है कि तो प्रत्यय का अभ्यास एक निर्ध्यासन जिसको कहा जाता है उससे एक चित्त की एकाग्रता होगी प्रत्ययों को लेकर के होगी इतना तक विचार हुआ था अगर आगे पंक्ति देखिए तत्र हेतु रवि कर्मादि परिमार्जित शब्द कर्मापरी समादि निरुद्ध विपरीत प्रवृत्ति प्रतिबंधक प्रत्यय अभ्यासित संस्कार प्रचयनित्रह्मात्मेकाग्रवृत्ति चिंतर्पणे सहकारिणा अगृह अज्ञान उत्पादय कल हमने एक प्रश्न डाला था कि ये बाह्य विषयक बाह्यालंपन कर्म कैसे अंतकरण शुद्धि का कारण बनेगा वैसे न्याय संग्रह कहा था द्वारं च कर्मणाम अंतकरण शुद्धि द्वारे न ऐसा कहा कर्म अंतकरण शुद्धि के द्वारा ब्रह्म विद्या के लिए साधन बनता है प्रत्येक प्रवणता आ जाएगी यानी अंदर मुखदा आ जाएगी ये कहा था अर्थात अंदर मुखदा के लिए अंधकरण शुद्धि को हेतुमान रहे और अंधकरण शुद्धि के लिए कर्म को हेतुमान ऐसा वाक्य में कहा था ये जो न्याय संग्रह है इस अधिकारण का न्याय संग्रह और पिछले अधिकारण का न्याय संग्रह इन दोनों में जितनी बातें आई है यानी जो तर्क दिए गए उन सब को नोट करके उसके सम्यक परिशीलन करना चाहिए क्योंकि ये अवेदांत के सिद्धांत को ऐसे स्थान पर स्पष्ट करने के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ऐसे मतलब साक्षात इस प्रकार प्रतिपादन करने वाले वाक्य प्रमाण आपको शायद अन्यत्र ऐसा नहीं मिलता है इसलिए इनमें जितने वाक्य आए हैं तो क्या उसका वाक्य का तात्पर्य है ऐसा एक एक पंक्ति लिख करके सभी को नोट करके रखना चाहिए अभी यह यहां भी देखिए एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जो कैसा जोड़ा जा रहा है तो पहले एक वाक्य में कहा कि कर्मा अंधकरण शुद्धि द्वारा अंदरमुख करेगा और उसके बाद समाधि के द्वारा विपरीत प्रवृति लक्षण प्रतिबंध को निरोध करेगा फिर निरिध्यासन के द्वारा प्रत्यय अभ्यास जनित चित्त एकाग्रता को यानी ब्रह्म विषयक में भी चित्त को एकाग्र करेगा यहां तक कहा अब प्रश्न रहता है कि ये कर्म आदि बाह्य साधन होते हुए कैसे अंतकरण शुद्ध करता तो वैसे हम वेदांत में शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कर्म को निष्काम भाव से करने से अंतकरण शुद्धि होती है ऐसा कहते हैं अब वो निष्काम भाव से होता है कि नहीं होता है और वो निष्काम भाव लाते कैसे हैं ये सब वहां विषय होता है किंतु सामान्य दृष्टि से यही समझ में आता है जैसा मीमांसकों का विचार है उस दृष्टि से यही याद होता है कि जो नित्य कर्म है जिसका स्वतः कोई फल यानी काम्य या कोई फल नहीं बताया गया है गीता के अनुसार उसमें नित्य कर्म में अंधकरण शुद्धि फल है ऐसा भाष्यकार ने भी स्वीकारा है और गीता का स्पष्ट ज्ञान है किंतु मीमांसा की दृष्टि से नित्य कर्म में स्वतः कोई फल ही नहीं कोई काम्य फल नहीं है धना फल कोई नहीं इसलिए उसको करते हुए आप निरंतर उसका अभ्यास करते रहेंगे विहिद कर्मों का अभ्यास नित्य कर्मों का अभ्यास करते रहेंगे तो प्रत्यवाय नहीं होगा प्रत्यवाय नहीं होने का अर्थ है कि अब जिस स्थिति में है वहां से आपके मन में और कोई कलंक मालिन््य दोष नहीं आए ऐसा फिर आगे कोई गलत नहीं करेगा तो आगे धीरे धीरे परिवर्तन होगा इसलिए अब ये कह रहे हैं कि परोक्ष ज्ञान हेदुर भी शब्द शब्द जो है परोक्ष ज्ञान का हेतु है परोक्ष ज्ञान का अर्थ है क्या है कि ये शब्द को आप सुनेंगे शब्द को सुनने के बाद में शब्द श्रवणानंतर जो शक्तिवृत्ति है शब्द का जो साक्षात तात्पर्य शक्ति वृत्ति है उसके द्वारा पूर्व संस्कार के अनुसार स्मृति के अनुसार उस शब्द का यथार्थ बोध होगा हो और उसमें कोई उस शब्द का कोई विशेष अर्थ की आवश्यकता है तो लक्षणा आदि से विशेष अर्थ का भी ग्रहण होगा इतना शाब्दबोध होता है पद ज्ञान पदार्थ ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान ये सब मिला के शाब्दबोध हो गया शाब्द बोध होने की प्रक्रिया पूरी होते ही आपको एक ज्ञान होता है कि अयम घटहा इदम किंचित इत्यादि कोई ज्ञान होगा उसको परोक्ष ज्ञान करते अब ब्रह्म क्या है यह ब्रह्म है ऐसा ज्ञान हो गया वो ब्रह्म है ज्ञान होने पर सचिदानंद रूप इत्यादि लक्षण जो भी जाना है वो इदम ब्रह्म रूप से जाना ऐसा जो ज्ञान है वो उसका कारण शब्द ही होता है ठीक है तो कर्मा आदि परिमार्जित प्रत्येक प्रवणेना ऐसा जो शब्द है वो शब्द कैसा काम करता है कर्म आदि के द्वारा परिमार्जित शुद्धिकृत किया गया हो ऐसे मन में प्रत्येक प्रवणता प्रवणता का अर्थ है कि वो उसको करने में तत्पर हो गया अब उसी और मन चलता है उसी को प्रवणता कहते वो सामान्य करने की इच्छा नहीं है किंतु उसी के अंदर ही वो लीन रहता है उसको करते रहना उसके स्वभाव बन गया हैबिट हो गया उसको प्रवणता कहेंगे संस्कृत में प्रवणता और दूसरे शब्द सामान्य इच्छा आदि कहते हैं लेकिन प्रवणता कहने पर वो उसमें लागू हो गया वो चलता ही रहता ऐसा हो गया कर्मादि के द्वारा परिमार्जित प्रत्यक्ष प्रवणता के कारण वो शब्द समाधि निरुद्ध विपरीत प्रवृत्ति प्रतिबंधक है ना फिर उसको कह रहे समाधि साधन के द्वारा सम दम उपरित दीक्षा आदि जो साधन है इनके द्वारा निरुद्ध हुआ निरोध को प्राप्त हुआ विपरीत प्रवृत्ति प्रतिबंध विपरीत प्रवृत्ति करने में जो मन की स्थिति थी या उसका जो अभ्यास था वो एक प्रतिबंध था किसके लिए प्रतिबंध था विपरीत प्रवृत्ति करने में कोई प्रतिबंध है क्या है वो प्रत्येक प्रवणता के प्रतिबंध था वो तो प्रत्येक प्रवणता को करना नहीं देते उसका प्रतिबंध रूप से हो जाता था वो विपरीत प्रवृत्ति प्रतिबंधक को निरुद्ध कर दिया समाधि के द्वारा तो समाधि ना निरुद्ध विपरीत प्रवृत्ति प्रतिबंध उस प्रतिबंध प्रतिबंध है उसको निरोध कर दिया गया समाधि के द्वारा अब यहां दोनों का भेद भी ध्यान रखना यहां कर्मादि के द्वारा विपरीत प्रवृत्ति प्रतिबंधक तो नहीं है कर्मादि विपरीत प्रतिबंधक नहीं कर्मादि को परिमार्जित प्रत्येक प्रत्यक्ष मतलब अंदर मुखत्व का तक रखा है और उसके बाद ये दोनों जब सिद्ध हो गया अब मन को चंचल होने के लिए कोई निमित्त नहीं है क्योंकि मन चंचल होने के लिए जो विपरीत प्रवृत्ति निमित्त था उसको उन्होंने रोक दिया समाधि के द्वारा वैराग्य है समाधि है तो फिर बाहर प्रवृत्त नहीं होता है एक प्रकार से आ, उसको हम कह सकते हैं मन जो है धारणा ध्यान करने के लिए तैयार हो गया यानी शम दम आदि के कारण उसको अंदर मुखता प्राप्त हो गई प्रत्याहार जिसको कहा जाता है वह तो स्थिति प्राप्त होती है उसके बाद में प्रत्यय अभ्यास जनिता संस्कार प्रजय निमित्त उसके बाद में जो प्रत्यय है प्रत्यय का मैंने परोक्ष ज्ञान जो हो चुका है शब्दादि के द्वारा शब्दादि कोई भी विषय के द्वारा संबंध करके जो ज्ञान हो जाता है उसको प्रत्ययगत है प्रत्यय शब्द का विशेष अर्थ होता है कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा जो ज्ञान है जिसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं वो प्रत्यय है। तो प्रत्यय का अभ्यास के द्वारा जनित यह प्रत्यय का निरंतर अभ्यास क्या? क्योंकि यहां परोक्ष रूप से ब्रह्म संबंधी प्रत्यय हो रखा उसका निरंतर अभ्यास करने से संस्कार प्रचय हो गया यानी वो निरंतर अभ्यास किया तो उससे संस्कार हो जाता कोई भी अभ्यास से संस्कार हो जाता वो हैबिट बन जाता और वो सूक्ष्म रूप में रहता है ऐसा रहने पर आपके प्रयत्न के बिना ही कार्य हो जाता है संस्कार बल होने से ये प्रयोजन होता है आपके प्रयत्न अति अल्प हो जाएगा क्या आपके प्रयत्न की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी वो काम शुरू हो जाता है जैसे बहुत सारे विचार हमारे मन में उदित होते हैं उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता अपने आप आ जाता है आने के बाद में वो प्रवृत्त होता है और बलपूर्वक प्रवृत्त होता है इसका अर्थ है कि उसका संस्कार आपके पास है तो इच्छाओं को कदाचित हम रोक भी सकते हैं लेकिन संस्कार के बल को उससे जो पीछे से जो धक्का होता है उसको आप रोक नहीं सकते इसलिए संस्कार बनाना एक बहुत बड़ा साधन है कोई भी आवश्यक कर्मों का साधन का या किसी का जो हम चाहते हैं उसका संस्कार बना देना चाहिए संस्कार बनाएंगे तो वो इस जन्म में भी काम आएगा और अगले जन्म में भी काम आएगा जब तक आप उसका प्रयोजन पूरा सिद्ध नहीं करते तब तक काम आएगा वो रहता ही और संस्कार ज्ञान पर्यंत रहेगा उसके पूर्व वो नष्ट नहीं होता कोई भी संस्कार ज्ञान ही उसको नष्ट करता है इसीलिए ज्ञानाग्नि सर्वकर्माण्ड इत्यादि कहा वहां तक रहेगा क्योंकि वहां तक वो जन्म का कारण बन सकता है ऐसा संस्कार आपने बनाया परोक्ष ज्ञान के निरंतर अभ्यास के द्वारा संस्कार हुआ और संस्कार का प्रचय हो गया वो तो संस्कार थोड़ा एक दो चार संस्कार नहीं उसका एक ढेर खड़ा हो गया संस्कार प्रचय बहुत सारा संस्कार हो गया और उसके बाद तन अब वो संस्कार का प्रचय हो गया और अत्यंत बलवान हो गया तो उस स्थिति में जिसको योग सूत्र में भी कहा ये आ, जो संस्कार तैयार हो जाता है संस्कार होने के बाद में वो जिस संस्कार में ज्यादा बल है यानी जिसका प्रचय हो गया है वो दूसरे संस्कार उनको नष्ट कर देता है हाँ तज संस्कार है अन्य संस्कार प्रतिबंधी कि उससे उत्पन्न जो संस्कार होगा कोई भी अभ्यास करेगा और वो अन्य संस्कार को प्रतिबंधित कर देता है और वो उसका बल होता है फिर वो रह जाता है और फिर वो उसका ही आपका स्वरूप होगा आप वही व्यक्ति बन जाएगा आपका जो पर्सनालिटी है वो वही बन जाता ऐसा होता है इसी का प्रचय कहा और वो प्रचय के निमित्त इतना कार्य हो चुका है पीछे अब जो है ब्रह्मा एकाग्र वृत्ति चित्त दर्पण फिर उसमें क्या है ब्रह्म के ब्रह्म का चिंतन करते करते उसमें मन एकाग्र हो गया और एकाग्र वृत्ति वहां बन गई ब्रह्म एकाग्र वृत्ति बना हुआ जो चित्त दर्पण है ऐसा सुंदर उन्होंने सबको जोड़ दिया ऐसा बना हुआ जो चित्त दर्पण है एकाग्र वृत्ति बनेगी कहां वो चित्त में बनेगा और चित्त एक दर्पण के समान है शुद्ध है अभी क्यों एकाग्र वृत्ति बन गई तो जो विचार आप रखना चाहते हैं उस विचार में ही वो मन बना रहता है चित्त बना रहता है तो चित्त प्रदल में चित्त को एक दर्पण रूप प्रदल मान लिया जाए तो उस दर्पण में ब्रह्मा आकार वृत्ति यानी जिसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं वो परोक्ष ज्ञान की वृत्ति वहां स्थिर हो गई है अभी अवरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ अवरोक्ष ज्ञान के लिए यह हेतु नहीं है परोक्ष ज्ञान स्थित हो गया तो इसीलिए चित्त दर्पण में स्थित हो गया तो क्या हो गया ये बहुत बड़ा उपकार हो गया अब तो काम बनी गया वो अभी थोड़ी बात ही है कि ये स्थिर इतना आपके साथ साधन हो गया तो बन गया अच्छा इसमें एक बात जो मैं पहले भी कहते आ रहा हूं कि ऐसा नहीं कि इतना सब करने के बाद ही ये बनेगा ऐसा नहीं है आपको लेकिन ना लंबा प्रोसेस लगता है शॉर्टकट कुछ नहीं दिखता वो एक क्रम से जा रहा है कर्म किया कर्म के बाद में अंधकरण उन्मुख बहिर्मुख था अंदर मुख हो गया सब कुछ हो गया सारा होने के बाद में ये चित्त दर्पण में ये वृत्ति बन गया ब्रह्म एकाग्रता वृत्ति बन गया इतना सब होने के बाद ही बनेगा ऐसा नहीं है कभी कभी ऐसा ही अकस्मात भी बन जाती है जैसा श्रवण करते करते कुछ समय के लिए एक क्षण के लिए आपके चित्त दर्पण में ये ब्रह्मागार वृत्ति आ सकती है होता किंतु उसका कोई काम नहीं होता है उसका कोई भरोसा नहीं वो ऐसे ही दूसरे क्षण में चले जाएंगे और ये इसको भी कुछ लोग ज्ञान मान लेते हैं। ये इनका कहना है कि ये जैसा सुनते सुनते बोलते बोलते ब्रह्माकार वृत्ति बन रही है उस वृत्ति को निरंतर बनाए रखने के प्रयत्न करो उसके लिए क्या करना पड़ेगा निरंतर बोलते रहना पड़ेगा प्रवचन करते रहना पड़ेगा और निरंतर स्वाध्याय किताब पढ़ते रहना पड़ेगा तो वो वृत्ति बनी रहेगी ऐसा कुछ लोग कहते हैं अब उस स्तर पे वो ठीक है लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं आप निरंतर बोलते रहो कल कब तक बोलते रहोगे तो कुछ तो बंद करना पड़ेगा बीच में और कभी दूसरे वृत्तियां भी आ जाती तो अब वृत्ति नहीं बनेगी ये बात नहीं है वृत्ति तो बनती है क्यों ऐसा कहना पड़ा क्योंकि आप कुछ श्रवण करते हैं एकाग्रता से ध्यान से और इच्छा से वांछा से कोई भी चीज को ग्रहण करना चाहते हैं तो उस समय कुछ समय के लिए तत्काल मन एक वृत्ति विशेष को बना देता और वो बनाने का अर्थ ही है कि आप समझ रहे हैं वो बनाने का अर्थ क्या है कि आप उसको समझ रहे हैं इतना ही है उसका अर्थ है और उसका यह अर्थ नहीं कि एक बार बना दिया तो हो गया वो वाली बात नहीं है बना दिया तो हो गया ऐसा नहीं अब जैसा वेदांत में अलग अलग उपनिषदों का अध्ययन करते हुए अलग अलग भाव आप ग्रहण करते हैं और जैसे अरजु सर्प का दृष्टांत होता है का दृष्टांत होता है और कहीं जो है कार्य होता है कहीं आजादवाद होता है ये सब सुनने से आजादवाद सुनने से आ वो जब तक मानू के चल रहा है तब तक लगता है कि ये सब सच बोल रहा है और उसके बाद में उसका कोई पता नहीं था वहां से सत्संग भवन से बाहर आते ही सब बदल जाता है इसका मतलब क्या है उस, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस समय कुछ नहीं हुआ उस समय हुआ कुछ लेकिन वो ऐसा हुआ कि वो टिकाऊ नहीं हुआ वो विचार के माध्यम से हो गया और बाहर आते ही जो पूर्व संस्कार के बल पर दूसरा आ जाता है तो इसको बाहर कर देता है क्योंकि इसका कोई संस्कार बल नहीं है पीछे प्रबल नहीं है कमजोर है केवल आपको एक प्रकार से कॉग्निशन के लेवल पे एक ज्ञान होने के लेवल पर वो ग्रहण मात्र हो गया वो हो गया मन वृत्ति बना दिया सब कुछ प्रोसेस तो वही है और कोई प्रोसेस नहीं है सुना ज्ञान हो गया ग्रहण हो गया आम समझ लिए इतना तो हो गया लेकिन वो रहेगा तभी रहेगा ये इतना पीछे उसका आपका साधन होगा इसलिए ये सारा विशेषण लगा दिया अब यहां से पीछे पीछे जाइए वो सारा आपको चाहिए तब जाकर के वो रहेगा तो यहां तो तत्काल होकर के विलय होने वाली वृत्ति के बारे में नहीं कह रहे वो तो वृत्ति होती ही है अच्छा वो वृत्ति नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगी कि जो आपको सुन रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा लेगा वृत्ति बनती नहीं है तो समझ में नहीं आ तो आपको कुछ समझ में आ रहा है शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है उसका मतलब तत्काल वृत्ति बन रही है और इतना प्रयोजन स्वाध्याय का है स्वाध्याय काल में कम से कम बाकी छोड़ो स्वाध्याय काल में कम से कम वो वृत्ति तो बनेगी ये नहीं करने से नहीं बनेगी ना उतना प्रयोजन है लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए इतना पीछे का साधन को अपनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए जिस स्तर में जो साधन चाहिए तो इसीलिए आगे कहते हैं सहकारी न अनुग्रही ये चित्तर्पण का जो एकाग्रता वृत्ति रूप चित्त दर्पण है ये सहकारी है ये एकाग्रता वृत्ति में परोक्ष ज्ञान जो वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति हो गए वो भी ज्ञान नहीं है वो केवल सहकारी है सहकारी का मतलब वो जो डायरेक्ट सपोर्टिव कॉस है ऐसा है और उसके बाद क्या होता है अवरोक्ष ज्ञान उत्पादन बाद में वो अवरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता यानी यहां हम लोग बीच में लक्षणावृत्ति इत्यादि कुछ प्रक्रिया बता देते हैं लेकिन वो निरंतर रहते हुए उससे अनुग्रहीत होकर करके अवरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करेगा और ये अवरोक्ष ज्ञान क्या है प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष कहा जाता है लेकिन प्रत्यक्ष जैसा नहीं होता ये प्रत्यक्ष जैसा नहीं होने वाला प्रत्यक्ष अपरोक्ष है क्योंकि इसका कोई माध्यम नहीं है अब यहां तक जो है माध्यम से होता है कोई विशेष कोई इंस्ट्रूमेंट उसमें रहता है ये सारे साधन इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वहां से जब अप्रोक्षक ज्ञान होगा तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता अब देखिए एक वृत्ति में एक जो वाक्य यहां बनाया पीछे का वाक्य दो वाक्य में आप देखना कितने सुंदर उन्होंने सारे को समझा दिया आपको दस प्रवचन करने के लिए पूरा माल ये दो वाक्य में तो सारा वहां से देखो वह एक क्रम से लेके उसके विस्तार करके वो सारे उन्होंने संक्षेप में बता दिया ऐसे क्लैरिटी होते हैं जो लोग अध्ययन करके शास्त्र का निरंतर अभ्यास करके कालांधर में जो ग्रंथ का सार ग्रहण करते हैं या विषय का जो सार ग्रहण करते हैं तभी ऐसे ही व्यक्ति ऐसे ही विद्वान लोग ऐसा कह सकते एक वाक्य में दो वाक्य में पूरे को समेट सकते सूत्र भाषा जैसी होती है ऐसा वो अपरोक्षानुभूति हो गया अब कहां से शुरू किया देखिए परोक्ष ज्ञान से लेकर के परोक्ष ज्ञान शब्द श्रवण वहां से लेकर के उन्होंने कर्म को भी समाधि को भी और निरिध्यासन को भी अभ्यास को भी संस्कार को भी ब्रह्मागार वृत्ति को सबको लाइन में ला करके अपरोक्ष ज्ञान में समाप्त किया एक वाक्य शास्त्रीय संस्कार संस्कृत अग्नि अधिकरण होमो अपूर्व अब उसके लिए उदाहरण कहते हैं उदाहरण में सुंदर दिया कि शास्त्रीय संस्कार संस्कृत अग्नि अधिकरण ये कैसे अग्नि है जैसे आप कोई भी अग्नि को जला देते तो वो अग्नि अग्नि नहीं होती है हवन करने के लिए जो होमीय अग्नि है ये एक अलग अग्नि होती है उस अग्नि को मंद्र के द्वारा परिपूत किया जाता है और उसको पवित्र अग्नि करते हैं और उस अग्नि में सोहाकार होता है आप जब पकाने के लिए जो अग्नि जलाते हैं ग्यारह आदि में जो अग्नि जलाते हैं वो अग्नि पवित्र अग्नि नहीं है वो तो अग्नि तो है काम तो वही करता है लेकिन पवित्र अग्नि नहीं है अब जो लकड़ी लाने के लिए कहा उस लकड़ी से उसमें जो संस्कार करना लकड़ी को शुद्ध करना पवित्र करना मंत्र पढ़ना यह सब करने के बाद में उसको एक चूल्ला पे लगकर के करते हैं वो चूल्हा बनाने के भी कितना ईंड चाहिए ये सब भी सा वो हिसाब से जो बनाया गया है वो उधर जला करके उसको पका करके फिर उसका हवन करना पड़ता है इसलिए आप जब गैस में पका करके भोग बनाते हैं ना भगवान के लिए उसको शास्त्रीय ढंग से उसको भोग नहीं माना जाता क्योंकि केवल पकाने को भोग नहीं बोलते वो भोग तैयार करने जो हवन सामग्री तैयार करने के जो विधान है उसके अनुसार करना पड़ेगा इसका मतलब गैस ठीक नहीं है यह हम नहीं कह रहे गैस आपने ठीक है इंधराधि रूप से ठीक है लेकिन वो कर्म के दृष्टि से उसका कोई अर्थ नहीं है तो इसीलिए यहां अब वो लोग पूछते हैं यहां साइंटिफिक रीजन क्या है आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ही करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए कभी बोलते हैं कि ऐसे ही बैठना चाहिए दूसरे ढंग से नहीं बैठना चाहिए और लोग बोलते कैसा भी बैठना है हम जब करना है हम बैठेंगे लेटेंगे या कुछ भी करेंगे हाँ वो एक तरफ मोबाइल का जो है वो चलता रहेगा दूसरे तरफ जब चलता रहेगा ऐसा ही होता है अब वो इसमें कोई रीजन है आपके पास साइंटिफिक रीजन क्या ऐसा नहीं करना चाहिए करके लोग पूछते हैं आजकल बहुत बुद्धिमान लोगों का विचार ऐसे ही चलता है उनको सबका रीजन चाहिए लेकिन बहुत सारे चीज वो कर रहे हैं उसका रीजन उसको मालूम नहीं है वो बात अलग है लेकिन ऐसे चीज बोलेंगे तो तुरंत रीजन पूछेंगे ऐसा क्यों करना आप आजमन करने के लिए बोला आजमन क्या जरूरी थोड़ा पानी पी लिया हो गया आजमन का मतलब दो बूंद पानी पीना है अरे दो बूंद पी लो एक स्पून पूले क्या फर्क पड़ता है तो हाथ में लेने की क्या जरूरत है स्पून में भी ले सकते हैं क्योंकि हाथ कभी कभी खराब होता है तो स्पून में लेना चाहिए तो स्पून में पिया पिया तो आजमन नहीं होगा क्या ऐसा पूछते हैं तो ये सब जो है उनका प्रश्न होता है क्यों वो उनको पता ही नहीं है क्यों ऐसा किया जाता है वो संस्कार से उससे संबंधित है हाथ में ही लेना चाहिए और हाथ में कहा डालना है वो भी नियम है और कहाँ से हाथ से पीना है ऐसा नहीं कि कहीं से चांट दिया तो आजमन हो गया ऐसा भी होता है वो पीने का ढंग है उसी प्रकार पीना और पीते समय कैसा पीना चाहिए उसमें कैसी आवाज निकालनी चाहिए ये भी है और दांत के बीच में से जाना चाहिए या वोट से मिलके जाना ये सब ये के एक एक पॉइंट उन्होंने कहा ऐसे ही करके करेंगे तो आजमन होता है बाकी स्पूल से निकाल दिया डाल दिया वो आजमन नहीं होते तो आपको देखने पर दोनों काम एक जैसा दिखता है अब दो बूंद पानी पीना है स्पूल से पीओ हाथ से पियो क्या फर्क पड़ता है लेकिन संस्कार में अंदर रह गए इसीलिए कहा कि ये जो अग्नि आप आधान करते हैं उस अग्नि का अग्नि अधिकरण संस्कृत अग्नि है वो इसको बोलते संस्कृत अग्नि संस्कृत का मतलब क्या है संस्कारित किया गया शोधन किया गया शोधन की गई अग्नि यह भाषा का नाम संस्कृत है संस्कृत भाषा क्योंकि उसको शोधन किया गया बहुत शोधन हो गया और इतना उसमें शोधन हो गया कि अभी कोई शोधन का चांस नहीं इतने सारे उन उन्हें व्याख्या कर दिया उसको कर दिया उसको हो गया वो हो गया इसीलिए उतना संस्कृत शुद्ध है इसमें गलती हो नहीं हो सकती ऐसा तो संस्कृत और वो संस्कृत कैसा संस्कृत है शास्त्रीय संस्कार से संस्कृत है ऐसा नहीं कैसा भी आपने आदमी को शुद्ध कर दिया ऐसा नहीं कि शास्त्रीय संस्कार से संस्कृत अग्नि को अधिकरण बनाना है हवन के लिए देखो सारा उन्होंने जोड़ दिया अब शास्त्रीय संस्कार करने के लिए शास्त्र को यान चाहिए तो अपने आप श्रवण आ गया श्रवण किया वेदाध्ययन किया अग्नि आधान करना कैसा है आपने जान लिया तो अग्नि आहित अग्नि कैसे बनता है ये सब जान लिया तो शास्त्रीय हो गया और शास्त्रीय संस्कार के द्वारा संस्कृत अग्नि के अधिकरण में होमहा होम करेंगे तब उसमें हवन किया जाता है होम का मतलब आहुति देते हैं सोहाकार से आहुति देते हैं इतना जब करके आहुति देते हैं तब उसमें एक अपूर्व उत्पन्न होता है बाकी जैसा हमने कहा स्पूल से पिएंगे या फिर वहां गैस में जला करके बनाएंगे ये सब बनाएंगे तो उसमें नहीं होता उसमें अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा बाकी टेस्ट तो वैसे रहेगा लगभग टेस्ट में भी थोड़ा फर्क होता है लेकिन मान लो ऐसे ही रहेगा तो वो एक बराबर दिखता है लेकिन वो वो न कोई प्रसाद बनता है वो ना वो हवन के योग्य सामग्री है ना उसको करने से अपूर्व बनता है जैसा आजकल बाजार से दुकान से ही मिठाई आदि लाकर के भोग चढ़ाते हैं बिल्कुल गलत है कम से कम हमको ऐसा नहीं करना चाहिए बाजार में जो खाना है आपको तो भूख लगे आपके प्राण संकट में है तो निकाल के खाए वो बात अलग है लेकिन उसको लाके प्रसाद बना के भोग लगा करके ये करने के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बाजार को मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ ये अशुद्ध होता है वो अशुद्ध होता है और इसमें बीमारियां भी आते हैं और वो कभी भोग नहीं बनता वो संस्कारित नहीं है संस्कारित नहीं है का अर्थ क्या है वो मलिन है। हमारे हिसाब से वो खाने योग्य ही नहीं है। इस प्रकार के अग्नि में करने पर होम हो गया और वो होम होने के बाद में फिर अपूर्व हो हमने ऐसा भी सुना ये अग्नि तो छोड़ो आजकल हीटर लगा करके भी हवन कर रहा है ऐसा ऐसा कोई हवन कुंड बना बोलते हैं वो विदेश में होगा शायद वो बनाया और उसमें जैसा हमारा हीटर होता है ऐसे ही प्लक कणक करें क्योंकि वहां विदेशों में क्या है कि आग भी जला नहीं सकते कमरे के अंदर आग नहीं जला सकते है ना तो क्या करेंगे फिर तो ऐसे आपने हीटर से जो है हमन कुंड बनाया वो पता नहीं उसमें कुछ जलता होगा फिर उसमें डालेंगे सामग्री जलेंगी हर दर मिलता है ना हाँ देखता ऐसा तो होता है ये, ये, ये सब ऐसे बनता है तो बोलते हैं वो तो सर आप कर रहे हैं ठीक है थीके? आपको सामग्री डालने से सुगंध आएगा और बहुत अच्छा लगेगा और कुछ लोग तो वही अच्छा मानते हैं कि हवन करने का प्रयोजन आजकल बहुत सारे आर्य समाज सब क्या बोलते हैं कि हवन करने का प्रयोजन है उसमें बहुत एनर्जी बहुत अच्छा हो जाता है हाँ वातावरण शुद्ध होता है और अच्छा सुगंध आता है सुगंध तो सामग्री डालते है उसमें घी डालते ये सब डालते हैं अच्छा सुगंध आता वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है उसको सूंखने से आपका दिमाग ठीक होता है पूरा क्या क्या होता है ये सब बोलते हैं ये सब प्रयोजन हमारा हवन का प्रयोजन है वो कुछ भी नहीं है हवन का प्रयोजन ये तो साइड इफेक्ट है उसका मतलब उसका बाय प्रोडक्ट्स कह सकते हैं वो किया तो आपको ये एक इफेक्ट ऐसा मिल गया वो बाय प्रोडक्ट्स है ऐसा तो बहुत कुछ होता है लेकिन असली प्रयोजन उससे अपूर्व होना है अपूर्व होने के लिए यह सब करना पड़ेगा इसी प्रकार ये उदाहरण है हमारे यहां अपूर्व क्या है अप्रोक्ष ज्ञान वो अपरोक्ष ज्ञान होने के लिए आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान के सहित जो है कर्मादि के परिमार्जन फिर समाधि साधन और फिर निधिध्यासन के द्वारा प्रत्यय अभ्यास उस अभ्यास करके संस्कार को बलवान किया बलवान करने के बाद में कालांतर में अपरोक्ष ज्ञान हो गया ये उन्होंने दोनों को जोड़ करके कहा तो दोनों ही सिद्ध हो गया तो कर्म के अपने स्थान भी सिद्ध हो गया और ये भी सिद्ध हो गया अथवा अभी एक प्रकार से आपको समझा दिया अब दूसरे प्रकार से समझा रहे शब्दादेव प्रथमम अपरोक्ष ज्ञान उद्बत्त अब यहां हमारे यहां दो प्रक्रिया एक तो भामधिकार की प्रक्रिया है और दूसरे विवरणादि प्रस्थान की प्रक्रिया है उसमें सुरेश राज्य का भी पक्ष आता है भामधिकार आदि कहते हैं कि श्रवण काल में ही ज्ञान होता है जैसा अभी हमने कहा तत्व में सी वाक्य सुना तो काल कालोत उसी में इंज्ञान हो गया इस, उस पक्ष को बोल रहे ये पहले वाला पक्ष तो धीरे धीरे हो गया फिर उसके बाद संस्कार किया बहुत कालांतर में हो गया है। लेकिन भामाधिकार क्या बोलते हैं भामाधिकार ऐसा है उनके जो है विशेषता ये है कि शंकराचार्य जी के जो ग्रंथ है उसमें ब्रह्मसूत्र है उन्होंने अन्य दर्शनों पर भी पूरा द्वादश दर्शन का किया है लेकिन षठ दर्शनों में उनका प्राप्त होता है ग्रंथ प्राप्त होता तो उसमें ब्रह्मसूत्र का जो भाष्य भाष्य पर टीका तो ब्रह्मसूत्र भाष्य पर सबसे पहले टीका तो स्वयं आचार्य ने लिखी है जिसको हम इस ग्रंथ के बाद अध्ययन करेंगे जिसका नाम पंचपाधिका ठीक है।, है वो तो सबसे पहली व्याख्या मानी जा सकती है उन पद्मवादाचार्य आचार्य जी की साक्षात शिक्षा उसके बाद में मुनि, जिनके संक्षिप्त संक्षेप शारीरिक नाम के ग्रंथ है वो प्रसिद्ध है उन्होंने भी ब्रह्मसूत्र पर लिखा और उसके बाद में कोई प्रामाणिक व्याख्या टीका है तो वो वाचस्पति मिश्र का क्योंकि जैसा काल का जो भी संबंध हो तो उससे सबसे पुरातन और प्रामाणिक टीका के रूप में वाचस्पति मिश्र के टीका को मानते हैं वैसे अनुभूत आचार्य का भी यह जैसा अभी प्रगड़ हमको यहां मिल रहा है तो इसको भी प्रामाणिक मानते हैं लेकिन आ, काल के निर्णय में कुछ आगे पीछे है लेकिन वाचस्पति मिश्र का ये मानते हैं ऐसे वाचस्पति मिश्र है बहुत बड़े विद्वान थे द्वादश दर्शन के विद्वान थे पंडित थे तो उन्होंने जो भामती लिखा भामती में कुछ कुछ प्रक्रियाएं बताई यानी उनके अपने ही कुछ सरल प्रक्रियाएं या अपने प्रक्रियाओं को जो आप वो समझते थे अच्छा समझते थे ऐसे प्रक्रियाओं को बताएं उसको प्रस्थान रूप से कहता है प्रस्थान मन साधन ही है एक विचार विशेष और इसी प्रकार पंचपाधिका पद्मवादा आचार्य के द्वारा रचित पंचपाधिका है पंचपाधिका पर प्रकाशात्म यधि जी के विवरण प्रस्थान यानी विवरण टीका जो हम बाद में इसमें बात करेंगे इसको तो विवरण टीका है वो विवरण टीकाकार ही ये न्याय संग्रहकार है दोनों ये की है जो प्रकाशात्मा यदि जी है उन्हीं की ही है शारीरिक न्याय संग्रह तो उन्होंने उस पर विवरण टीका लिखी अब विवरण टीका एक अलग प्रस्थान हो गया यानी दोनों में मतभेद है भावाधिकार के जो वक्तव्य है कुछ विषयों पर सर्वत्र नहीं है कहीं कहीं मतभेद है ऐसे ही विवरण में मतभेद है तो उसमें एक पक्ष भावाधिकार का यह है कि श्रवण काल में ही अवरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा हम कहते हैं श्रवण काल में परोक्ष ज्ञान होता है बाद में अवरोक्ष ज्ञान होता है वो कहते हैं ऐसा नहीं सुनते ही परोक्ष ज्ञान ही होता है उनका कहना है कि यह तत्वस्या आदि वाक्य आत्मा के विषय में कहता है आत्मा के विषय में कहता है तो जो विषय के बारे में हम सुनते हैं वो विषय के स्वभाव के अनुकूल उसका ज्ञान होता है जैसा हम कोई घड़ के बारे में बात करते हैं तो आपको पता चलता है घड़ बाहर है तो घड़ बाहर है वो तो बाहर के विषय का ज्ञान हो गया लेकिन कोई आपके बारे में कहता हो तो आपको क्या लगता है कोई बाहर लगता है क्या ऐसा भी नहीं लगता बाहर भी नहीं लगता वो बाद में ज्ञान होगा ऐसा भी नहीं लगता और किसी के बारे में बोल रहा ऐसा भी नहीं लगता वो स्वयं का अपना का लगता है वो तुरंत अपने साथ संबंध करता है यानी अवरोच हो जाता है तो उनका कहना है कि ये जो तत्व आदि वाक्य के माध्यम से जो उपदेश होता है आत्मा का ही उपदेश होता है उसका विषय वस्तु आत्मा है इसीलिए आत्मा का साक्षात ही ज्ञान होता है श्रवण मात्र से ज्ञान होता है जैसा अपना नाम बुलाने पर अपना अनुभव हो जाता है इस प्रकार से वो श्रवण काल में ज्ञान मानते इस पक्ष को लेकर के बोलते और विवरण विवरनकार विवरणकार आदि ये भक्ष मानते हैं ये क्रम से होता है पद्मवाद आचार्य इत्यादि सब क्रम से मानते हैं तो ज्यादा प्रसिद्ध वो है कर्म साधन करते रहेंगे और बाद में परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष ज्ञान होता है इनकी प्रक्रिया ऐसे है ये भी प्रक्रिया के दृष्टि से समझने योग्य है क्योंकि शब्द सुनते ही एक ज्ञान तो आपको होता ही है जैसा अभी हमने कहा कि शब्द सुनने से ज्ञान नहीं होता ऐसा कभी होता नहीं शब्द सुनने से शब्द का पदार्थ ज्ञान आपको यदि है तो उसका ज्ञान होता है तो ज्ञान होता है तो क्या ज्ञान होता सुनते वक्त तो कुछ आत्मा का ही ज्ञान होता अनात्मा का तो नहीं हो रहा क्योंकि आत्मा के बारे में व्याख्या हो रही है तो अनात्मा का ज्ञान कैसे हो इसीलिए प्रथम अपरोक्ष ज्ञान उत्पति दी उनका कहना है कि प्रथम ही अपरोक्ष ज्ञान हो जाता किंतु समस्या यह है कि वह अवरो ज्ञान होने के बाद में वो रुकता नहीं तो हुआ तो अवरो ज्ञान ही है लेकिन वो रुकता नहीं है वो स्थिर नहीं होता फिर क्या करना पड़ेगा शब्द जन्य संवेदन ब्रह्म प्रकृति तया अभेदा कारण बता रहे मैं अभी जैसा कहा क्यों अवरो ज्ञान होता है मानते हैं क्योंकि शब्द जन्य जो संवेदन है शब्द जन्य जो संवेदन शब्द संवेदन का अर्थ ये केवल शब्द ज्ञान नहीं है उसके साथ एक अनुभूति भी है एक संवेदन एक अनुभव है एक एक्सपीरियंस है एहसास है वहां कुछ जैसा हम अपने बारे में सुनते हैं तो हमें एक एहसास होता है वो तो केवल शब्द ज्ञान मात्र नहीं है उससे थोड़ा अधरिक्त तो होता है इसीलिए शब्द ज्ञान संवेदन में जो शब्द का अर्थ है ना वो क्या है ब्रह्म प्रकृति दया वो ब्रह्म से तो उत्पन्न है दोनों दृष्टि से वो शब्द आया कहा से ब्रह्म से आया और किसके विषय में बोल रहा है ब्रह्म के विषय में बोल रहा है ऐसे ब्रह्म से निकला हुआ शब्द परा आदि भाव से निकला हुआ शब्द है और ब्रह्म के बारे में ही कह रहा है वो शब्द ब्रह्म ही उस शब्द का विषय है ऐसे स्थिति में अब्रह्म का ज्ञान कैसे हो सकता है उस होता है अब्रह्म का ज्ञान तो नहीं होता अब्रम्ह का ज्ञान होता है ऐसा मानेंगे आपने जितना श्रवण किया सबसे अब्रम्ह का ज्ञान हो गया ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ ऐसा यदि कदाच मान लेंगे उनका तर्क है ऐसा मानेंगे तो क्या होगा कभी भी ब्रह्म का ज्ञान होगा ही तो ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए फिर हेदु क्या है क्योंकि जितने बार आप सुन रहे हो अब्रम्ह का ज्ञान हो रहा है तो अब्रह्म का ज्ञान हो रहा है तो अब्रम्म का ज्ञान बाद में ब्रह्म का ज्ञान फिर बदल जाएगा क्या वो ऐसा तर्क देते इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि अब्रम्ह का ज्ञान हो गया और कई बार अब्रम्ह का ज्ञान होने के बाद में फिर ब्रह्म का ज्ञान हो गया ऐसे कैसे होता है गाय का ज्ञान होने के बाद में बाद में वो घोड़े का ज्ञान के रूप में परिवर्तित नहीं होता है इसीलिए ये कहना ठीक नहीं है कि सुनते वक्त जो जब श्रवण कर रहा है तब उस समय सब ब्रह्मज्ञानी ही मानना पड़ेगा तब ब्रह्मज्ञानी है वो ब्रह्म का श्रवण कर रहे हैं ब्रह्म में भाव है और ब्रह्म के साथ एकाग्र होकर के आप श्रवण कर रहे हैं तो उस समय आप ब्रह्म है कैसा इस प्रकार अब स्थिर नहीं हुआ हुआ वो जो कह वो अलग कारण है वो व्यक्ति भेद से अलग अलग होता है उसका क्वालिफिकेशन अलग है इसलिए वो सत्संग भवन से बाहर जाने के बाद में अब्रम्हज्ञानी अब हो जाता है लेकिन तब तक सुनते वक्त तो ब्रह्मज्ञानी है ऐसा मानना पड़ेगा ये उनका तर्क है और तर्क में बहुत भला है उनका तर्क में ऐसा नहीं वो तो बहुत बड़े विद्वान है ऐसे तर्क देते तो इसलिए उस पक्ष को कह रहे हैं तो शब्द जन्य संवेदन से ब्रह्म प्रकृति दया अभेदा ब्रह्म प्रकृति रूप से अभेद है दोनों एक ही है ब्रह्म शब्द ब्रह्म प्रकृति का है और ब्रह्म विषय का है और उसका अर्थ ब्रह्म से अतिरिक्त हो नहीं सकता तो अभेद हो गया ना तो शब्द सुनने से ब्रह्म ज्ञान हुआ ऐसा अब ऐसे में आपकी आपका क्या प्रॉब्लम है वो कहते हैं आपका क्या प्रॉब्लम है कि आप एक गलती कर रहे हैं कि जो शब्द सुनकर के आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया उस पर आप विश्वास नहीं कर वो ये कहते हैं उनको आपको विश्वास नहीं अभी आचार्य कह रहा बोलता है ये आचार्य भी तो ऐसे ही है हमारा जैसा खाता पीता सब करता है और ये भी करता है वो भी बोलता है ऐसे के सब करता है अब वो इनको ब्रह्म ज्ञान हुआ क्या क्या करती <laughs> तो ये, ये भी ऐसे बोल रहा है अब हम सुन रहे हैं ठीक है ऐसा करके आपको अविश्वास होता है संशय होता है वो कहते हैं कि ये संशय अविश्वास रहने के कारण ही आचार्य से वो पद सुन करके आपको तसल्ली नहीं होती है यदि हो रहा है ब्रह्मज्ञानी है आचार्य बोलते समय वो ब्रह्मज्ञानी हो रहा है लेकिन आप अविश्वास कर रहे हैं ये आपके अंदर कमी है वे कहते हैं कि यदि आपको अविश्वास नहीं है पक्का विश्वास है कि ये जो कहा बिल्कुल सही है तत्व बिल्कुल सही है यही मैं हूं ऐसा यदि एक क्षण में आपको ज्ञान हो गया तो काम हो गया फिर तो वही स्थिर रहे पंचदेशी में वो दृष्टांत दिया वो जंगल का एक पैशाचिक लड़का है वो आता है और तत्वमसी सुनने का उसका अवसर मिल जाता है और सुनने के बाद में उसको ज्ञान हो गया कोई और साधन नहीं किया सुन के सीधा वो जंगल पे चले गया और वहां जाके समाधि लगा के बैठ गया उसको पूरा विश्वास हो गया ऐसा विश्वास कुछ नहीं किया ऐसा दिखता ऐसा दृष्टान्त दिया और योग वाशिष्ठ में भी ऐसे बहुत सारे दृष्टान्त दिया तो इस प्रकार से हो सकता है यह पक्ष में उनका तर्क यह है तो क्या होगा तो ये तो आपको मानना पड़ेगा तो संवेदन से विषय जन्य दया तदेद एवं लोके अभी अपरोक्षतया अपरोक्ष ज्ञानता नाम ये लोग में भी अपरोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं माने साक्षात जो डायरेक्ट ज्ञान है किसको कहते हैं संवेदनदया संवेदन रूप से संवेद मैंने एक प्रकार का एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंशियल नॉलेज बोल सकते हैं हम वो उस प्रकार का ज्ञान है उसके विषय जन्य दया वो कहां से होता है वो भी विषय संबंध से होता है जैसा मैं घड़ को जाना हूं ऐसा जो अनुभव आपका होता है ये तो सत्य ही है ना ऐसा क्या असत्य है ऐसा नहीं कर सकते तो वो भी विषय जन्य होता है विषय मतलब घड आकार विषय के द्वारा वो प्राप्त हुआ तो संवेदन विषय जन्य दया तदा भेद एवं लोके उसके साथ जब तादात्म्य को प्राप्त करता है पहले ज्ञान होता है अयम घटहा ऐसा ज्ञान होता है फिर उसके बाद घटम अहम जाना ऐसा ज्ञान होता है तो ये पहले जो ज्ञान होता है और दूसरा जो ज्ञान होता है ये दोनों ज्ञान में अंदर है पहले ज्ञान तो यह ऐसा करके हो गया और दूसरे ज्ञान में मैं वो जानने वाला हूं ऐसा ज्ञान हो उसके साथ आपका तादात्म्य हो गया यह तो विषय का ज्ञान में ऐसा होता ठीक है तो अब यह ज्ञान सामान्य ऐसा होने पर भी इसका जो अभी आत्मविषय का जो ज्ञान है उसमें इस प्रकार दोनों की आवश्यकता नहीं आत्मा यह है करके किसी को अनुभव अनुभवी नहीं होता समझ जा हुआ है। क्योंकि भाष्यकार कहते हैं सभी लोग आत्मा को जानते प्रत्येक तो आ, आत्मन ऐसा कहते आत्मा तो प्रत्येक है सबके अंदर होता नहीं आत्मा आत्मा के ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं अध्याश भाषा में आया आत्मा का ज्ञान सबको होता है क्योंकि प्रत्येक रूप से अहम अहम करके आत्मा का ज्ञान होता है इसलिए ये जो ज्ञान है और व्यवसायी ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान ये शब्द में कहते हैं जो न्यायशास्त्र जानने वाले जानते यह ऐसा करके जो ज्ञान होता है उसका नाम व्यवसाय ज्ञान सुना है हाँ नहीं सुना लिख करके रखो पहले सुना उसी सही है वो न्याय न्याय शास्त्र में ऐसा कहा था अनुव्यवसाय ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान के बारे में बहुत विचार होता है यह अनुव्यवसाय ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है व्यवसायिक ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन उसका ब्रेन में अलग जगह प्रोसेस होता है और अनुव्यवसायिक ज्ञान में अलग जगह प्रोसेस होता है ये दो अलग अलग प्रोसेस है अलग अलग प्रक्रिया तो यह है ऐसा जो ज्ञान होता है वह व्यवसायिक ज्ञान है ठीक है व्यवसाय माने ये जो बिजनेस है उससे कोई संबंध नहीं है ये समझना व्यवसाय सुनकर आप समझे कि व्यापार का जन अच्छा नहीं है उसका, उसका नाम ऐसा है व्यवसाय माने वहां इंद्रिया आदि इत्यादि संबंध है उसके द्वारा ज्ञान होता किन्तु ये विषय बाहर होने के कारण इसमें व्यवसाय ज्ञान अलग हो गया और उसके बाद में मैं इस विषय को जानता हूं करके अनुव्यवसायिक ज्ञान हो तब वो होने के बाद में आप कहता है कि मैं जानता हूं इसमें क्या हो गया वो तद अभेद एवा भेद हो जाता यानी मैं वो जानने वाला हो गया ऐसा होता है। होने के बाद में उसी कोई लोग में अपरो ज्ञानदा नाम कहते लोग में ऐसा इसी कोई अवरोक्ष ज्ञानता कहती पहले सुना और बाद में उसका डायरेक्ट साक्षात्कार कर दिया ऐसा हो गया ये अवरो ज्ञान है अब यह अवरो ज्ञान में ब्रह्म नहीं आया ऐसा कैसे कह सकते आया ब्रह्म आ गया इसलिए प्रथम अवरोप देते ये पक्ष में ऐसा समझना चाहिए फिर समस्या क्या है आप पूछेंगे जब ज्ञान हो ही गया फिर समस्या क्या है फिर होता क्यों नहीं आगे बार बार क्यों करना पड़ता कहते तदश्चा किंतु उसके बाद क्या होता है भ्रांतिया परोक्षवद अवभाष माने प्रथम ज्ञानी फिर क्या है कि जैसा अभी हमने कहा भ्रांति यार फिर एक भ्रांति हो गई एक संशय हो गया उसमें कि ये जो प्राप्त हुआ ये अपरोटक ज्ञान वास्तव में अप्रोट ज्ञान है कि नहीं है वो क्या है ब्रह्म जो बोला है मेरे बारे में बोला मैं तो ऐसा हूं नहीं तो ये कैसा मैं हो सकता हूं तो ऐसे ऐसे आपको कुछ भ्रांति होती है मतलब शंगा करने शुरू हो जाता है ऐसे तो करते ही है ना आप किसी विषय पर भी शंका कर देते तो शंका करना जैसा आप जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ज्यादा शंगा करेगा ऐसा <laughs> क्यों उसके पास शंगा करने के अलग अलग ऑप्शन है जो कम पढ़ा लिखा होता है उसके पास दो तीन ऑप्शन होता है इस प्रकार से करो उस प्रकार से करो ऐसा होता एक ज्यादा पढ़ा लिखा होगा ना वो बहुत सारा ऑप्शन है उसका अलग अलग प्रकार से इसीलिए वो भ्राम दिया आगे कह रहे क्या करें रहे प्रथम ज्ञान हो गया उस पर विश्वास नहीं हुआ वो टिकाऊ इसलिए नहीं है उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ प्रयोजन सिद्ध हो गया अच्छा ये क्या है भाव अधिकार ये भी कहते हैं कि प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है वो प्रथम ज्ञान जो हो गया वो आपका अवरोक्ष ज्ञान है और वो पक्का ज्ञान है उसका प्रयोजन भी सिद्ध हो गया है लेकिन सिद्ध होने बाद भी आप उस पर शंका करके आपके शंका का जो संस्कार है ना वो रहने के कारण दूसरे क्षण में आप उसको परोक्ष ज्ञान बना देते अरे ब्रह्म तो कहीं और रहता है वो कहा वो आचार्य जी बोल बोलते बोलते ऐसे बोल दिया मैं ब्रह्मू लेकिन मैं तो अभी इधर आके बैठा हु तुरंत आपको दूसरी याद आ जाती है जब दूसरी याद आ जाती है तो आप फिर परोक्ष संज्ञान में चला जाता है।, है। इतना ही है मतलब काम आपका ज्यादा नहीं है वेदांत में यदि इतने को आप पकड़ के रख सकते हैं हो गया आप पूरा पास हो गए हंड्रेड परसेंट हो गए और क्या करना है? ये पकड़ के नहीं रख सकते वो, वो निकल जाता है और निकल जाके कुछ दूसरा हो जाता है तुरंत मनुष्य का भाव आ जाता है अरे मैं तो मनुष्य मेरे को ऐसे कैसे बता दिया ये आते ही वो भ्रांति हो जाती है तो परोक्षव अवभाव समानेंगे फिर बाद में वो परोक्ष जैसा हो जाता है हुआ तो अपरोक्ष ही लेकिन उसको आपने परोक्ष बना दिया दूसरे क्षण में परोक्ष बना ये ध्यान करने के लिए वास्तव में ये बहुत अच्छी प्रक्रिया हमने बहुत समय इसका अभ्यास किया था ये बहुत अच्छा है यदि आप ऐसा सोचेंगे एक बार मन में जो वृत्ति आ गया वो वृत्ति जाने का कारण क्या है ये पहले तो हम सोचते हैं कि वृत्ति आएगी कैसी अब उसके लिए हम सारे कार्य प्रवृत्ति कर रहे हैं लेकिन यह सोचना है कि ब्रह्मागार वृत्ति यदि आ गई तो जाति क्यों है यह भी अच्छा होता है उसको पकड़ के रखने का प्रयास कर तब क्या है कि परोक्षव अवभाषमान होने पर प्रथम ज्ञाने वर्णित चित्त दर्पण सामर्थ्या देवा देहादि तो उधर क्या हुआ है बता रहे उधर क्या हो गया जो प्रथम ज्ञान हो गया था ना परोक्ष उसमें आपने वर्णित चित्त दर्पण के सामर्थ्य से ये जो जिस प्रकार से चित्त दर्पण का वर्णन किया अभी उस चित्त दर्पण के सामर्थ्य से आप उस प्रथम ज्ञान में देहादि अध्यास देहादि का अध्यास कर देता यानी आत्मा में अनात्मा का अध्यास करता हुआ था आत्मा का ज्ञान लेकिन उसमें तुरंत अनात्मा का अध्यास कर जैसे आपने बोला अरे मैं मनुष्य हूं मैं तो कैसे ऐसा हो सकता ऐसे तुरंत आपने वो अनात्मा का अध्यास उसमें जोड़ दिया उनका कहना है कि जिस क्षण में ये अब्रोच ज्ञान होता है श्रवण काल में उस क्षण में वो चित्त भी अत्यंत शुद्ध रहता है वो चित्त को एकाग्रता करने की आवश्यकता नहीं चित्त को आ, क्या है आप जैसा बोला संस्कारित करने की कुछ आवश्यकता नहीं वो क्षण में सुनते वक्त तो वो चित्त तो ब्रह्म ही है ऐसा बोलते उनका अपना अल्प्रा ये है तभी तो पूरा ज्ञान हो रहा है यदि और कुछ के साथ होता तो नहीं होता उनका तर्क यह है कि यदि और कुछ वहां होता तब तो ब्रह्म ज्ञान के साथ में उसका भी ज्ञान हो जाना चाहिए था या ब्रह्म ज्ञान का शब्दार्थ ज्ञानी नहीं होता तो ब्रह्म ज्ञान से शब्दार्थ ज्ञान यानी ब्रह्म का श्रवण करने पर शब्दार्थ ज्ञान होता है यह तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा शब्दार्थ ज्ञान तभी होगा कि चित्त उस संस्कार से संस्कारित होकर कार्य करेगा सारे शब्दार्थ ज्ञान ऐसे ही होता घड़ शब्द सुनते वक्त आपके चित्त में घट नहीं है तो घट का ज्ञान नहीं हो सकता आपका चित्त और कहीं घूम रहा है घर शब्द तो सुन लिया ज्ञान होगा क्या नहीं होता अन्यत्र मना भूवम न किंचित अवेदिशम अन्यत्र भूवम न किंचित असरव यह भी कहा जाता है ये सब हमारा अनुभव है तभी इसलिए उनका कहना है कि यदि ब्रह्म ज्ञान परोक्ष रूप से होता है ऐसा आप सोचते हैं वो परोक्ष रूप से नहीं अपरोक्ष रूप से पहले होता है बाद में आप उसको परोक्ष बना देते सीधा उल्टा है हम यहां क्या कहते हैं पहले परोक्ष होता है बाद में आप उसको अवरोक्ष बना देते हैं उनकी प्रक्रिया में पहले परोक्ष होता है फिर आप भ्रांति के कारण उसको अवरोक्ष बना देते है हाँ परोक्ष अवरोक्ष को परोक्ष बना देते परोक्ष को अव्रोक्ष बना देते अब बात तो दोनों में एक ही है लेकिन प्रक्रिया में अंतर इसीलिए दो प्रस्थान कहते हैं तो देहादि अध्यास होता है अब इसके बारे में उनके अलग कुछ विचार है देहादि अध्यास को हम परमानेंट मानते हैं वो परमानेंट नहीं मानते ऐसा कुछ है उनका अपना विचार तो देहादि अध्यास हो गया अध्यास हो गया तो क्या हो गया चला गया अब वो ब्रह्म नहीं है जैसा अभी यहां से निकला तो सारा ब्रह्मचर्य नहीं रह जाता नहीं होता है ना ऐसे ही तब क्या है विविध त्व पदार्थे प्रत्यक्ष दो अवभाष माने तब क्या है वहां विविक्त जो त्व पदार्थ है यानी विविक्त का अर्थ है पृथक विवेक किया हुआ जो अलग किया हुआ जो तुम पद का अर्थ है जो आपको श्रवण काल में अनुभव में आ गया उसका प्रत्यक्षतः अवभाष माने उसका प्रत्यक्ष ही अवभासित होने पर यानी स्वयं को सभी जानता है तुम पद का अर्थ जो अहम है उसको जानता है प्रत्यक्ष अवभाषित होने पर तत्पदार्थे चेदसी सम्यक अवधे पारोक्ष भ्रम निमित्त से निवृत्ति तब फिर क्या करना चाहिए उनका कहना है क्या ऐसा हो गया होने के बाद में फिर आपको सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी तुम पदार्थ का विवेक करना पड़ेगा तुम पदार्थ का विवेक करके तुम पदार्थ शोधन करके जब प्रत्यक्षदा उसका ज्ञान पक्का हो जाएगा और तत्पदार्थ को मन में अवध करेगा तत्पदार्थ का भी ज्ञान होगा तो तुम पदार्थ का शोधन तत्पदार्थ का शोधन ये सब कब है बाद में पहले अवरोक्ष ज्ञान हो गया सा उसको फिर परोक्ष ज्ञान में उसको भ्रमित रूप से परोक्ष ज्ञान कर दिया अध्यास कर दिया इसके कारण फिर उसका शोधन करना पड़ता बाद में शोधन करेगा वो साफ करते रहेगा जब तक ठीक नहीं होगा करते रहेगा तो ऐसा तत्पदार्थ का तुम का शोधन होने के बाद में सम्यक अवध तब सम्यक प्रकार से होगा इसी के प्रकार जैसा पहले कहा और जो बाधाएं हैं साफ निवृत्त हो जाएंगे प्रयत्न करते करते तब परोक्ष भ्रम निमित्त से अध्यास तब परोक्ष ज्ञान के लिए जो कारण है अध्यास उसकी निवृत्ति होती उनका कहना है कि सारे परोक्ष ज्ञान के लिए कारण अध्यास है। श्रवण क्यों कर रहा है वेदांत का श्रवण क्यों कर रहे हैं अध्ययन क्यों कर रहा है ये सब क्यों है अध्यास है अध्यास भ्रम है तो इसीलिए सारे पारोक्ष भ्रम पारोक्ष मान मैं यहां नहीं हूं मेरा जो स्वरूप ब्रह्म स्वरूप वो यहां नहीं है वो कहीं और है परोक्ष में दूर में फिर वो सोचता है अरे अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा यह होने के लिए ऐसा सोचता है तो यह बहुत कुछ करने का मन आ गया तब तो फिर हो गया और फिर आप सोचता है, अरे इस जन्म में ही होना क्या जरूरी है अगले के जन्मे भी हो सकता है हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है आगे भी हो सकता है अब इस समय जो है वो चलाएंगे ऐसे करके दूसरे क्षण में आपके मन इतना दूर चला जाता है ऐसा होता है तो फिर निश्चय ही नहीं हो पाएगा और जो पहले क्षण में उस विचार से औधप्रद हो गया यानी उससे निश्चित हो गया उसके मन पूरा उसमें हो गया तो लगता है या तो बैठे बैठे उसको समाधि लगेगी या फिर श्रवण करना कल जैसा हमने बताया श्रवण करना बंद कर दे श्रवण मनना अभी नहीं चाहिए क्यों अब उनको पक्का विश्वास हो गया कि मेरा यह स्वरूप इतना ही उनके लिए फिर श्रवण मनना आवश्यक नहीं करेगा नहीं लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि ये पारोक्ष भ्रम निमित्त अध्यास तुरंत आ जाता है ये चित्तवृत्ति उसको लाता है तदेव वाक्यर्थ विषय शाब्द अपरोक्ष अवभाषम अवतिष्ठत तब क्या होगा कि आप बाद में त्व पदार्थ का शोधन तत्पदार्थ का शोधन पारोक्ष भ्रम निमित्त का अध्यास की निवृत्ति सारे करने के बाद में जो वाक्यर्थ ज्ञान पहले हुआ था शाब्द ज्ञान अवरोक्ष रूप से जो पहले हुआ था वो वापस आ जाए वो वहां है उसको ऊपर ये सब आ गया था उसको हटा दिया तो वाक्यर्थ विषयकम शाब्द ज्ञान वाक्यर्थ विषय जो शाब्द ज्ञान पहले हुआ अवरोक्षम अवभाषे जो अप्रोक्ष रूप से पहले प्रदीत हुआ था अनुभव हुआ था वो वापस प्रकट हो जाता इतने यहां प्रक्रिया सर्वथा भी अब कहते हैं हमने दो पक्ष आपको बता दिया एक तो परोक्ष ज्ञान से अवरोक्ष ज्ञान में होने वाली प्रक्रिया और दूसरा अवरोक्ष ज्ञान पहले और बाद में परोक्ष ज्ञान में अभ्यास आता है फिर वापस अवरोक्ष ज्ञान में जाने की प्रक्रिया दो प्रक्रिया तीसरी बोलते सर्वथा भी ये न कहना भी हो इधर से हो उधर से हो दोनों आप कोई भी प्रस्थान को मानो दोनों प्रस्थान ठीक है तो इनमें से किसी का भी मार्ग से यज्ञ शम निरुध्यासन आदि सापेक्षा देवा तो आप ये ना समझो कि ये यज्ञ समुद्यासन आदि के अपेक्षा बिना इनमें कोई कार्य होता हो ऐसा नहीं है ये इधर से उधर होता हो उधर से इधर होता हो तो भी आपको यज्ञ आदि की अपेक्षा है परोक्ष से अवरोक्ष होने वाले प्रक्रिया में परोक्ष के बाद में ये सब अनुष्ठान करेंग करेंगे आप चितवृती अनुष्ठान साधन करेंगे और अवरोक्ष से परोक्ष होकर के फिर अवरोक्ष होने की प्रक्रिया में अवरोक्ष होने के बाद में जब बाहर गया अध्यास निवृत्ति उसके करने के लिए ये सब करेंगे दोनों तरफ से चाहिए अब जिस तरह में जैसा आप पहुंच गए वैसा इसलिए शब्दाद अवरोक्ष ज्ञान शब्द शब्द से ही अवरोक्ष ज्ञान होता है इस प्रकार से होता है ये विधि प्रामाण विधि स्थितम ये विधि के प्रमाणता से ऐसा निश्चय होता है ये जो दिध्या और तदस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्याय यज्ञ दानेन दवसा अनाशकन विविधिशंति इत्यादि जो वाक्य है ये सारे विधि है इन विधियों के माध्यम से शब्द ज्ञान से अवरोक्ष ज्ञान होता है इसके लिए दो प्रक्रिया है दोनों प्रक्रिया को अथवा करके बता दिया इस प्रकार पूरा प्रकरण में आ गया अब इसलिए मैंने पहले कहा यह सर्वापेक्षा इस प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण तो है सारे को आगे पीछे जोड़ दिया और यहां से लेकर के फिर के आधार पर चर्चा कर अब सूत्र देखिए सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुदेर अश्वद सर्वापेक्षा चग्नि ईंधनादि अनपेक्षा पहले कहा वो विद्या के फल के लिए कहा विद्या के फल के लिए अग्नि ईंधनादि अपेक्षा नहीं है उसके पहले तो सर्वापेक्षा सर्व शब्द जोड़ दिया जितने प्रकार के साधन हैं सबकी अपेक्षा सब वहां चाहिए सर्वापेक्षा चा यज्ञादि श्रुते है क्यों सभी की अपेक्षा क्यों है क्यों कि क्योंकि यज्ञादि श्रुति है तमेदम ब्राह्मणा विविधिशंति वेदानुवचने न ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञा नाशकना ये जो वाक्य है ये इसको यज्ञ आदि श्रुति कह रहे और स्मृति भी है यज्ञो दानम तपस्व पावना मनीष ये तो आप जानते हैं ये यज्ञ आदि शब्द से श्रुति स्मृति दोनों देना भाष्यकार दोनों देंगे तो इस श्रुति के आधार पर आपको मानना पड़ेगा सर्व अपेक्षा है सबकी अपेक्षा उदाहरण देते अश्वत जैसा घोड़ा अश्व होता है देखिए अश्व तो एक काम करता है अश्व से सभी काम नहीं कराए जा सकते। अश्व रथ को खींचता है रथ चलाने के लिए अश्व को बांधा जा सकता है, लेकिन उसी अश्व को हल जोतने के लिए नहीं बांधा जा सकता वो हल जोतने में खेत में काम नहीं करेगा का अश्व उसको रथ चलाने के लिए है तो इसीलिए जिसका जहां प्रयोजन है जैसा प्रयोजन है वैसा लगा करके उसका फल आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा इसमें इसलिए मैं बार बार कहता हूं इसमें कोई शॉर्टकट नहीं आप शॉर्टकट के बारे में चिंतन मत करो और जो कर्तव्य शास्त्र में करने के लिए कहा गया उसमें प्रमाद के बारे में भी चिंतन मत करो प्रमाद किया तो आपका काम होगा नहीं पक्का आपको जो करने के लिए बोला वो करना ही पड़ेगा वो करते रहेंगे तब होगा और जैसे मन के परिवर्तन स्थिति बन जाएगी वैसे वैसे अपने आप बदलाव जो आना है वो बदलाव आता ही रहेगा और नहीं तो गुरु लोग मार्गदर्शन करेंगे शास्त्र मार्गदर्शन करेगा या स्वयं ही आप जान सकते हैं कि ये अभी हो गया अब आगे जा सकता है तब तक इसमें कोई चर्चा का विषय ही नहीं है आपको पालन करने के अलावा और कुछ नहीं अब जैसे भाषाकार भी कहने जा रहे हैं सूत्रकार कह रहे हैं और आप जैसे न्याय संग्रह आदि जो इतने बड़े विद्वान है वेदांत के प्रकांड और प्रामाणिक विद्वान मानते हैं तो उन सबके अभिप्राय है कि आपको करना पड़ेगा और इसको ना समझते हुए कुछ लोग शॉर्टकट रास्ते बनाए हैं जो जो आपको भ्रम में डालता है वो बोलते हैं नहीं है वो कुछ भी जन्म नहीं लिया आप स्वप्न जैसा सब है तो आंख बहन करके बैठूंगा सब सपने जैसा देखते रहो सुबह उठ करके शाम तक वो सपने देखते रहो रात को तो सपने होता ही है तो वो वो, वो सारा देखता रहो फिर आपको वो होता रहेगा कुछ नहीं होने वाला ये तो जैसा अभी कहा परोक्ष ज्ञान को अवरो ज्ञान बनाना अवरोक्ष ज्ञान को परोक्षित ज्ञान बनाना ये जो प्रक्रिया है आप सोच रहे हैं, आप बना रहे हैं ये सब आप कर रहा है ये कुछ नहीं है ये आपके मन में स्वाभाविक रूप से हो रहा है यानी आपके ब्रेन के जो काम करने की जो अपने ही तरीके से हो रहा है ये सब सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे होता है इसका ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं अब वो सबकॉन्शियस के ऊपर जो हो रहा है इसको हम संस्कार आदि शब्द तो प्रयोग किया उससे आ जाता है वो तो उससे उसको आप कंट्रोल बाकी रूप से नहीं कर सकते मतलब जगत में जो सत्यता बुद्धि हो रही है उसको जबरदस्ती जगत को स्वप्न स्वप्न स्वप्न स्वप्न बोलते बोलते स्वप्न नहीं बना सकते स्वप्न बनाने की प्रक्रिया को आपको समझ करके स्वप्न बनाना पड़ेगा नहीं तो अन्य शब्द के समान अन्य वृत्तियों के समान ये वृत्ति भी बन जाएगी आप रोज स्वप्न स्वप्न बोल सकते हैं कोई भी प्रवचन के आदि में अंत में मध्य में सब स्वप्न बोल सकते हैं लेकिन आपको पता होता है कि यह स्वप्न नहीं हुआ अभी ऐसा रह जाता क्यों मन में यह शक्ति है जिसको आप निरंतर आवृत्ति करते हैं उसको मान करके चलता है लेकिन वो कोई प्रयोजन में नहीं आता केवल मान करके चलना हो जाता है इसीलिए ये वासुदेव सर्वमिति इत्यादि जो भाव है ये भी इसी प्रकार प्रोसेस के अनुसार होता है तो जैसा अश्व को रथ जलाने के लिए लगाया जाता है और बैल को हल जोतने के लिए लगाया जाता है बैल को भैसा को जो भी है हल जोतने के लिए लगाया जाता है वैसा इतना आदि कर्मों का जहाँ कर्तव्य स्थान है वहां उसको करना पड़ेगा और उसके बिना नहीं हो सकता इसलिए पहले जमाने में क्या होता था हमारे गुरु लोग बताते थे कोई भी नया आता है उसको वेदांत क्लास में बिठाते ही नहीं थे अब तो सुने होंगे तपोन स्वामी महाराज जी तो किसी को बिठाते नहीं थे कोई भक्त जो है आके बैठना जाता है वेदांत क्लास में उन बाहर से गेट बंद है वो जाना ही नहीं वहां वो आप वेदांत में जा नहीं सकते वेदांत तो उन्हीं को सुनाएंगे जो उसके लिए अधिकारी ऐसे थे वो बिल्कुल और ऐसे परम्परा में होता तो उसमें क्यों ऐसा किया जाता था उसको यदि आते ही सुना दिया अब उसी से वहीं से आके स्वप्न शुरू हो जाएगा उसको फिर वो पहले सबसे पहले गुरु को ही स्वप्न मानेगे अरे गुरु शिष्य हमारा क्या भेद है तो वो तो गुरु भी है शिष्य भी है वो तो बोलता है हम सुनता है बस ये सब नाटक हो रहा है ये सब स्वप्न हो रहा है अब देखो क्या होगा उसको तो फिर गुरु शिष्य जो संवाद हो रहा है वो भी नाटक लगेगा उसको गुरु को पूछता है आप जो सिखा रहे हैं यह सत्य है क्या सत्य है अब गुरु को बोलना ही पड़ेगा ये असत्य है भाई क्यों तो, ने है। तो आ, वो असत्य बोलना पड़ेगा तो वो सुनकर के फिर क्या उसको कोई विश्वास हो सकता है अब वो गया वो बाढ़ में गया उसका तो कोई जीवन ही नहीं है फिर ऐसा वेदांत हो रहा है गलत है इसलिए वेदांत सिखाने के पहले उनको संध्या वंदन आदि जो भी कर्म जहां से आरंभ करना है वहां से आरंभ करा के अनुष्ठान करा के व्रत करा के जो जो करना है जहां से करना है करा के उसके बाद में ही वेदांत सुनाते थे और तबोहन महाराज जी का यहां तक कहते है कि वो वेदांत सुनने के लिए जो आते हैं ऐसे तो साल में दो तीन महीना वो चार महीना जैसा ही अध्ययन कराते थे, थे बाकी समय नहीं बाकी समय सब मनन का समय तो उसको जो आएंगे ना उसका एक ग्लास पानी तक नहीं पिलाएंगे पानी भी नहीं एक प्रसाद भी नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं देना है खाली आप आओ और कल का पाठ पहले सुनाओ क्या कल पढ़ाया सारा सुनाओ सुनाने के बाद में यदि आप तैयार हो गया तो आगे का पाठ सुनाएंगे फिर आप करो चले जाओ हमने चिमान जी महाराज जी के उनका नोट देखा भगवान स्वामी जी के अध्ययन करते समय उन्होंने मांडू के इत्यादि में नोट लिखा है ऐसे वो देखा हमने वो सब जैसा जैसा हम करते हैं वैसे ही एक, एक करके बोलता है और डेट भी लिखा स्वामी जी तो थे पक्का तो इसीलिए डेट भी लिखा है किस डेट को कहता है उस देखने से कितना आनंद आता है कितना उन्होंने सीरियसली उसको लिया होगा क्योंकि उनको पता है कि इनसे आ रहा एक एक शब्द हमारा काम कहा है क्यों ये दोबारा बोलने वाला है नहीं और दोबारा पूछ नहीं सकते ये ऐसा था हमने स्वामी जी से सुना दोनों ऐसे थे ये विष्णुदेवान जी महाराज जी और आप दोबारा पूछ नहीं सकते एक बार बोला कल आपने कुछ बोला तो वो क्या है ऐसा पूछ नहीं सकते पूछने का मतलब आपको एकाग्रता नहीं है आप उस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं आपके ग्रासपिंग पावर कमजोर है ग्रासपिंग पावर कमजोर का क्या अच्छा है क्या आप उस समय और कुछ चिंतन कर रहे ऐसा था इसीलिए वो इसी कारण से करते थे कि जब तक ये रास्ता उनको पकड़ में नहीं आता है वो शोधन प्रक्रिया में नहीं आता है तब तक केवल ज्ञान ऐसा ही रहता और ऐसा नहीं सिखाना चाहिए नहीं तो महाराज जी जैसे तमोर जैसे आ, जो विद्वान और जीवन मुक्त पुरुष थे उनको कितने शिष्य हो सकते थे कितने बड़े जो है वो प्रचार कर सकते थे नहीं किया वो तक उनके जो निकट दोस्त थे यानी ग्रस्त लोग कुछ शिष्य लोग थे बहुत निकट थे उनके उनको भी वेदांत नहीं सिखाते उनको वो तो अपने आप जो कविता लिखते थे या फिर वो तो हर साल जैसे हम पदयात्रा करते वैसे हर साल दो तीन महीना पदयात्रा करते थे वो पदयात्रा के बारे में उनको बताएंगे कुछ ना कुछ ऐसे बताएंगे लेकिन वेदांत तो साधु संतों को ही उन्होंने सिखाया ये है तो यह कारण यह था कि यह प्रक्रिया भी यहां आगे फंस जाती है तो समझ में नहीं आता है फिर इधर का उधर कर देंगे और वास्तविक को अवास्तविक कर देंगे अवास्तविक को वास्तविक बना देंगे, देंगे ऐसा होगा इसीलिए ये जिस स्थान में जिस अवस्था में जिसकी जरूरत है उसको दिखाने के लिए यहां अश्वध ऐसा काम ठीक है तो भाष्य फिर कल देखे। ओम देखे ओं पूदर्प मुदश्यते पूर्णस पूर्णमादा ओम ओ शाति शाति शातिमान